माँ की बातें श्रीमती सरला बाला देवी माँ के किसी एक भक्त की उत् के लिए एक दिन योगेन माँ ने माँ से कहा था माँ तुम उसे ज़रा सावधान कर दो नहीं तो वह बिगड़ जाएगा माँ ने कहा मेरा कहना उचित नहीं होगा योगेन मैं यदि उससे कुछ कहूँ वह सुनेगा नहीं मैं उसकी गुरु हूँ यदि वह मेरी बात न माने तो उसका अकल्याण होगा माँ के इस कसन के बाद योगेन माँ ने और कुछ नहीं कहा एक दिन शाम को माँ बैठी हुई थी इधर उधर की बातों के बाद माँ ने कहा देखो सब कहते हैं कि मैं राधु राधु बोल बोल कर ही परेशान रहती हूँ उसके ऊपर मेरी बड़ी आसक्ति है यह थोड़ी सी आसक्ति भी यदि न रहती तो ठाकुर के देह त्याग के बाद यह शरीर न रहता अपने काम के लिए ही उन्होंने राधू राधू कहा कर इस शरीर को रखा है जब उसके ऊपर से मन हट जाएगा तब यह शरीर फिर नहीं रहेगा 1918 सौ ईस्वी में कुालपाड़ा में माँ एक बार बहुत बीमार हो गई उस समय योगेन माँ और पूजनीय शरत महाराज वहाँ थे राधु इस प्रकार माँ को बीमार देखकर भी ससुराल चली गई माँ की इच्छा नहीं थी कि वह जाए माँ योगेन्द्र माँ से कह रही है देखो योगेन राधु मुझे छोड़कर चली गई योगेन्द्र माँ ने कहा वह क्यों नहीं जाएगी माँ तुम भी पैदल चलकर कर दक्षिणेश्वर में ठाकुर के पास पहुँच गई थी क्या वह बात तुम्हें याद नहीं है माँ थोड़ा हंसकर बोली बात तो ठीक है योगेन्द्र माँ स्वस्थ होकर कलकत्ता आई उद्बोधन में एक दिन वे कहने लगी देखो जब राधू मेरी माया त्याग कर चली गई तब मैंने सोचा लगता है अब मेरा शरीर नहीं रहेगा लेकिन अभी भी देखती हूँ ठाकुर का काम बाकी है योगेन्द्र माँ के मन में एक बार संशय उठा ठाकुर ऐसे त्यागी थे और माँ तो देखती हूँ घोर संसारियों के समान है भाई भतीजे भतीजियों को लेकर व्यस्त है कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक दिन जब वे गंगा के घाट पर ध्यान करने बैठी तो देखती है ठाकुर उनके सामने खड़े होकर कह रहे हैं देखो गंगा में क्या बहा जा रहा है योगेन्द्र माँ ने देखा कि एक नवजात शिशु नाड़ियों से लिपटा हुआ गंगा में बहा जा रहा है ठाकुर ने कहा गंगा इससे क्या कभी अपवित्र होती है और क्या ही उसे कुछ स्पर्श करता है उसे भी ऐसा ही समझना उसके प्रति संदेह मत करना उसे तथा इसे स्वयं को दिखाकर अभेद जानना गंगा से लौट कर योगेन्द्र माँ मा को प्रणाम करके कहा माँ मुझे क्षमा करो माँ ने कहा क्यों योगेन क्या हुआ तब योगेन माँ ने उस घटना का वर्णन करके कहा तुम्हारे प्रति मन में संदेह हुआ था जो आज ठाकुर ने दिखा दिया माँ ने थोड़ा हंसते हुए कहा तो उससे क्या हुआ अविश्वास तो होगा ही संशय जाए जागेगा फिर विश्वास भी होगा इसी तरह करते करते ही तो वे तो विश्वास होगा इसी तरह होते होते पक्का विश्वास होता है उद्बोधन में माँ के पास एक स्त्री भक्त आती थी माँ उसे बहुत चाहती थी लेकिन उसका स्वभाव उतना अच्छा नहीं था इसलिए साधुओं में बहुत से लोग चाहते थे कि वह उनके पास न आए जब बात माँ से कहने पर माँ ने कहा गंगा में कितनी अपवित्र वस्तुएं बही जाती है उससे गंगा क्या कभी अपवित्र होती है कोई भक्त माँ से प्रश्न आदि करके चले गए बाद में माँ स्वयं कहने लगी देखो बेटी शरणागत होकर पड़े रहना होता है तभी तो उनकी कृपा होती है एक बार मैंने माँ से जब के बारे में पूछा किस तरह जब करूँगी माँ ने कहा जिस प्रकार करोगी उससे ही होगा ठाकुर को हमेशा अपना समझना बाद में माँ ने कर जब करने की विधि दिखा दी ठाकुर के देह त्याग के बाद माँ जब वृंदावन में थी उसी समय की बात बताते हुए एक दिन उद्बोधन में कहा देखो बेटी मैंने राधा रमन से प्रार्थना की थी ठाकुर मेरी दृष्टि दोष मिटा दो मैं जिससे कभी किसी का दोष न देखूँ माँ कहती गलती तो व्यक्ति करेगा ही वह नहीं देखना चाहिए उससे अपनी ही हानि होती है दोष देखते देखते अंत में व्यक्ति को दोष दिखाई देता है एक बार योगेन्द्र माँ से माँ ने कहा था योगेन दोस्त किसी का मत देखना अंत में नेत्र दूषित हो जाएंगे